भूल वृंदावन बिहारी लाल की जय श्री राधा मदन मोहन देवजू की जय श्री चैतन चढ़तामृत ग्रंथ की जय श्री नेताय गौर हरिबो श्रीगोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद श्री राधारमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय श्री राह रमण गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय श्री राधारमण हरि गोविंद जय जय भूलवृंदावन बिहारी लाल की जय ॐ नमो भगवते पुराण पुरुषोत्तमाये ओं जयति पराशर सूनु सत्यवती हृदय नंदनोंभ्यास यमलगल्तम वाग्म ममृतम जगत्पिबती विश्वसर्गसर्गा नवलक्षण लक्षकृष्णाख्यम पर जगद्धा नमा तत् हृदय येरणे आ प्रवर्त तो हम रूपोपि तस्य हरे पद कमल वंदे श्रीचतन्यदेवस्थ वंदे हम श्रीगुरोप कमल श्रीगु वैष्णवाई श्री रूपम सागृत जातम सहगण रघुनाथन्वित साद्वैतम सवधूतम पिजन सहित श्रीकृष्णचैतन्यं श्रीराधा श्री पद सहगण ललताश्री विशाखान्वताई आजाबित भुजौ कनकावदात संकीर्तन पितर कमलायताक्ष विश्वभरौ द्वरौ युधर्म पालौ वंदे जगत्कुण नारायण नमस्कृत्य नरम चरम दिवीं सरस्वती व्यासं तू जयमीर वाशाकुभ्य कृपा सिंधुभ्य च पत्ता पावेभ्यो वैष्णवभ्यो नमो नम हे श्री सनातन प्रभो करुणाबुराशे हे रूप दुर्गत जनईक दयावलोक हे भट्टी भट्टुग्म सुमते रघुनाथ दासजीव मे को दयाम द्राक तुलसी काननम यत्र काम यदमना चाणपठनम तत्रसिह तो हरि बुलशशु वृंदावन बिहारी लाल की जय पुरस्रण विधि कृष्ण प्रसाद भोजन अनवेद त्याग वैष्णव निंदादि वर्जन महाप्रभु ने सनातन गुरुस्वामी को ये आदेश प्रदान किया कि तुम वैष्णव स्मृति उनका निरूपण करो 250 सौ पचासवीं काल का है प्यार है 250 सौ दो प्यार नाम की मेहमा नाम अपराध इनसे कैसे बचा जाए दस प्रकार के नाम अपराध उनका कल के प्रसंग में कहीं संकल्प संकेत कराए वैष्णव के लक्षण वैष्णव के लक्षण है जिसके हृदय में कृष्ण भाव है या कृष्णानुशीलन है और वैष्णव के तटस्थ लक्षण है जो कृष्ण नाम का एक बार भी उच्चारण करे अथवा जिसकी जुहा पर सदा कृष्ण नाम चरणित हो वो हो गया वैष्णव तत् और जिसके दर्शन करते ही कृष्ण नाम जुहा के ऊपर आ जाए वो हो गया वैष्णवतम फिर वैष्णव जो है वो विष्णु भक्त उसका नाम वैष्णव विष्णु देवता से ऐसा जो वैष्णव का लक्षण है वो यदि है तो विष्णु देवता है तो विष्णु देवता होने का मतलब है कृष्णानुशील भक्ति उसमें है ये वैष्णव का लक्षण हो गया सेवा सेवापराध इनसे बच, बच के रहे बत्तीस सेवापराध निपण किए गए उन बत्तीस सेवा अपराधों में माने अभक्ष भोजन करके ठाकुर जी की सेवा करना ये भी एक सेवा सेवापराध है बत्तीस में एक जो सेवापराध है वो कहीं ठाकुर की सेवा के माध्यम से कहीं अपने अभिमान को और अपने धन को पुष्ट करने का प्रयास करना यह भी एक सेवापराध है तो ऐसे सेवा अपराध जो है उनको इसी प्रकार कहीं यान में बैठकर के जूता पहन करके मोजा पहन करके ठाकुर के मंदिर में निज मंदिर में प्रवेश करना बाय हाथ से ठाकुर जी को छूना जो भोग हैं उन भोगों में कुछ वस्तुओं का शास्त्र में जो निषेध किया गया है जैसे ताबे के पात्र में दूध जैसे शहद और घी इनकी सब में प्रयोग जैसे कपूर मिलाकर के नारियल का जो रस है उसको कहीं समर्पित करना जो शास्त्र में निषिद्ध जो वस्तुएं हैं उनको ठाकुर को भूख लगाना अशौच की स्थिति में अपवित्र स्थिति में ठाकुर का स्पर्श मंदिर में बैठकर के किसी को निज मंदिर में ठाकुर की सेवा करते हुए किसी को आशीर्वाद देना किसी की निंदा करना किसी को शाप देना ये सब सेवा अपराध है बाएं हाथ से ठाकुर का स्पर्श करना ये भी सेवा अपराध है दोनों हाथ से एक साथ स्पर्श किया जाएगा हाथ से ठाकुर जी का स्पर्श नहीं किया जाएगा ये इसी तरह से यदि रेशमी नहीं है तो नीले और लाल रंग के कपड़े को पहन करके ठाकुर की सेवा नहीं की जाएगी रेशमी कपड़े में निषेध नहीं है परंतु तो यदि रेशमी कपड़ा नहीं है सूती कपड़ा है तो नीले रंग के और लाल रंग के कपड़े को पहन करके ठाकुर की सेवा नहीं की जाएगी परंतु तो महिलाएं कर सकती हैं वे तो पहनती हैं <laughs> रंगीले कपड़े रंग के कपड़े ही पहनेंगे <laughs> तो वे वे वे सेवा करेंगे परंतु तो पुरुष जो है वो यदि नीले रंग का मुक्ता है या लाल रंग का मुक्ता है तो उसको पहन करके सेवा करेगा अन्यथा श्वेत कपड़ा जो है ऐसे ही पसीने में झाझ होकर के शरीर में बदबू आ रही हो ऐसी स्थिति में ठाकुर का स्पर्श नहीं करेंगे श्राद्ध के अन्न को खाने के बाद में भी पुरानी रीति ऐसी थी कि फिर चंद्र दर्शन करके है, फिर अः ठाकुर जी की सेवा में जाएंगे और जो अः कहीं श्राद्ध का अन्न है वो श्राद्ध के को खा करके फिर ठाकुर जी की सेवा नहीं चंद्र दर्शन नहीं हो तब तक चंद्र दर्शन होने के बिना ठाकुर जी का सीधा स्पर्श नहीं करेंगे तो ये शासन के आने का नियम परंतु ये नियम यदि नहीं निभाए और अपने ठाकुर जी के नियमों के चक्कर में सेवा से वंचित होना यह उचित नहीं है अपरस जरूर होनी चाहिए परंतु तो अपरस के मतलब का मतलब ये नहीं है कि अपरस के भय में हम सेवा से वंचित हो जाए तो ऐसी अपरस किस काम की जो कृष्ण से सेवा से दूर करे। इसलिए मुख्य जो वस्तु है वो मुख्य वस्तु सेवा में रुचि होना ये भगवत दर्शन करने पर भी वो फल की प्राप्ति होती है जो कि सेवा करने पर स्वयं सेवा करने पर कृष्ण पूजित वस्तु का का दर्शन करने पर कृष्ण पूजा का दर्शन करने पर पूजा स्वयं करने का फल साधक को प्राप्त हो जाता है ये सिवा प्राध का वर्णन किया अब पुरस्त विधि पुरस्रण विधि में गुरु दीक्षा गुरुदेव से प्राप्त हो गई है बहुत संक्षिप्त में कुछ जो उसके विशेष वस्तु हैं उनको केवल अंडरलाइन कर रहे हैं हाईलाइट मात्र तो कर रहे हैं उन्हें अः कि उसमें जो मूल कहीं पूरे प्रशरण की विधि शास्त्र के अनुसार अपनाई गई तो उसमें पीठ की स्थापना भी होगी पीठ की स्थापना करने का मतलब है कि गणपति पीठ और सामान्य रूप से कहीं पंचदेव उपासना उनका स्मरण कर लो चाहे पीठ करो उनकी पीठ स्थापित करो चावल की सुप, सुपारी रख करके पांच पंचदेव जो है उन पंचदेवों की स्थापना भी करो सामान्य कर, कर्मकांड की जो विधि है उसमें माने गणेश दुर्गा या षोरश मात्र का नवग्रह इसके बाद में पंच पंचओंकार और क्ष ठाकुर जी ये पांच देव देवता जो हैं उन पांच देवताओं का कहीं स्मरण या उनको प्रणाम फिर प्रणाम करके फिर उनका पूजन करके पंचदेव का और फिर आ, एक माला गायत्री की जो ज्विजाति है तो तो तीन माला गायत्री की मतलब गायत्री के करके फिर जो मूल मंत्र है उस मूल मंत्र जिस मंत्र का हम पुरस्तरण कर रहे हैं किसी मंत्र में जितने अक्षर हैं उतने ही लाख जप करने पर एक पुरस्त हो जाता है जैसे गायत्री में 24 अक्षर हैं तो 24 लाख जप करने पर पुरस्रण हो जाएगा गोपाल मंत्र में अठारह अक्षर हैं तो अठारह लाभ जप करने पर पुरस्रण हो जाएगा उस पुरस्कार को करने के पहले भी हरे नाम का जप जरूर करना चाहिए गोपाल मंत्र जो है उनका जप करने में पहले कृष्ण नाम का हरे राम का हरे कृष्ण मंत्र इन हरे कृष्ण मंत्र का उच्चारण पहले किया जाएगा वो उनका जप पहले किया जाएगा और जब करने के बाद में फिर जो आ, पूजन है वो पूजन आ, अपने आ, फिर मंत्र जप जो है वो मंत्र जप विशेष रूप से किया जाएगा तो वो पूजन करते हुए साधक अपने विराजमान हो और उसमें जितने लाख जितने अक्षर हैं उतने ही लाख जप साधक करते हुए विराजमान होगा और आ गया जाओ कृपया तो आ गया तो आ गया तो ये पुरस्कार करने के बाद में फिर यदि शास्त्र की विधि से पुरस्कार किया गया है तो फिर उसके बाद में और हवन पहले हवन होगा जितना जप हुआ है उस जप के अनुसार हवन किया जाए और हवन करने के बाद में फिर कहीं ठाकुर जी का स्मरण ये तो ये पुरस्कार की विधि है पुरस्कार की विधि में अः नियम ग्रहण करके विराजमान सारक होगा और ब्रह्मचर्य आदि जो नियम हैं उनको प्राय करे प्राय अपने अपने समय के ऊपर है संख्या तो उतनी पूरी करनी है परंतु तो करीब करीब छह महीने एक प्रश्न में कहीं कहीं लग जाते हैं करने पर अः सौ माला का एक क्रम यदि रखे तो करीब इतना समय या 200 माला मालक का क्रम रखे तो इतना जो समय है इतना समय है, कहीं 200 माला मालक का क्रम रखे तो फिर करीब जाकर के वो पांच छह महीने लग जाते हैं तो उसकी वो संख्या के ऊपर है तो वो पुरस्य तो पुरस्क करते हुए विराजमान हो और पुरस्तण के बाद में फिर हवन ब्राह्मण भोजन ये भी अपनी श्रद्धा के ऊपर है आ, तो ये उसकी पुरस्त की विधि परंतु यदि इतनी विधि नहीं है तो केवल ठाकुर जी का स्मरण करके वेदी-वेदी की स्थापना नहीं की है तब भी ठाकुर जी का स्मरण करके गुरुदेव उनका स्मरण करके फिर अपने संख्या पूरी करें आनंद से और उस कर्म कांड के चक्कर में पड़ने की जरूरत नहीं है फिर उस कर्म कांड को एक तरफ रख दिया और अपने का अब मंत्र मंत्रजप कर रहे हैं आ, करे तो एक नियम टोकिन के रूप में तो उसको कर लिया फिर अपने मंत्रजप करते हुए विराजमान लो तो फिर विधि में कहीं मंत्र को प्रणाम करना है माला को प्रणाम करना है मंत्र को प्रणाम करना है और ठाकुर जी को प्रणाम करना है ये तीन चीज जरूर करनी पड़ेगी माला को प्रणाम किया माने ये प्रार्थना करे नित्य जप में भी ये साधक का ये कर्तव्य है कि मालक को प्रणाम करने के लिए माला ला मामाने मुझे ला माने कृष्ण के पास में तुम लाती हो इसलिए मैं तुमको प्रणाम कर रहा हूं दाने ला धातु उदिष्टा लाति माम कृष्ण सन्निध तस्मात मालेति ति सात रूपता ला धातु दान के अर्थ में है अर्थात हे माला आप मुझे कृष्ण प्रेम प्रदान करेंगी इसलिए आपका नाम माला है मुझे कृष्ण के पास में ले जाओगी मुझे कृष्ण को दान करोगी ऐसे माला को प्रणाम किया माला जो है उसके स्वरूप का भी सामान्यतः स्मरण यही है कि माला में बड़े दाने से शुरू करके छोटे दाने और छोटे दाने से शुरू करके बड़े दाने इसका मतलब है के बड़ी सखी से शुरू करके छोटी सखी तक और छोटी सखी से शुरू करते हुए फिर बड़ी सखी तक हम पूजा करेंगे जो अः माला में सुमेरु है वह सुमेरु श्री प्रिया लाल है सुमेरु जो है वो वैष्णवों में श्रेष्ठ श्रेष्ठ जिनका अनुगत्य ग्रहण किया वो यूथेश्वरी है और उसमें जो फुदना है वो फुदना प्रिया लाल है और रास माला का ध्यान भी कुछ इसी प्रकार से किया गया कि माला में श्री प्रिया लाल प्रियालाल रासमंडल का भी ध्यान है कि माला झोली तो हो गई रासमंडल और उसमें दाने जो हैं वे हो गए श्री लाल जी और जो गांठ बीच में है वे हो गई सखी उन सखियों ने जैसे हाथ पकड़ रखा है और बीच में मुख्य स्वरूप जो है श्री प्रिया लाल वो बीच में विराजमान हैं और वे ही अनेक प्रकाश भी धारण करके माला में नृत्य कर रहे हैं और कभी दक्षिणावृत नृत्य हो रहा है कभी वामावृत नृत्य हो रहा है ऐसे ध्यान करते हुए और भक्त माल में माला माला का जो स्वरूप वर्णन किया गया वो माला का स्वरूप यही के भक्तों के चरित्र जो हैं वो ही है दान और जो भक्ति है वो ही है डोरा और श्रीमद गुरुदेव वे हैं सुमेरु और उसमें प्रियालाल ये हैं फुदना ऐसे और अष्ट जो आ, बड़े जो आठ दाने हैं उन आठ दानों के बाद में भी अष्ट यूथेश्वरी होकर के विराजमान है और उन यूथेश्वर के आश्रय को ग्रहण करके बड़े जो आठ दाने हैं उनके बाद में फिर एक कहीं निशान लगा हुआ है तो उसके आठ सखी जो हैं उन सखियों का ध्यान करते हुए हम उनके आनुगत्य में श्री प्रियालाल आनंद पूर्वक नृत्य कर रहे हैं ऐसे ही जब जपमाला करें तो जपमाला के आ, में श्री हरि नाम उन हरि नाम का की प्रार्थना करें कि नाम परम ब्रह्म नाम परमागति ही नामात्तरम नास्ती तस्मान नाम उपासम ही हे नाम आप ही परम ब्रह्म है हे नाम आप ही मेरी परम गति है नाम से भिन्न और कोई दूसरी वस्तु नहीं है इसलिए मैं नाम का आश्रय ग्रहण कर रहा हूं ऐसे नाम भगवान को प्रणाम करें और नाम और कृष्ण दोनों एक हैं नाम का आश्रय जो ग्रहण किया वो कृष्ण का ही आश्रय है ऐसे नाम का आश्रय ग्रहण करें अब माला करने के बाद में जब जब समाप्त हो जाए तो उस जप में कहीं जल्दी हुई होगी कहीं चुक गए होंगे कहीं भी मंत्र बोलने में आया हो हो सकता है कहीं अः बोलने में आए कहीं पूरा आ जाए तो इन सब को क्षमा प्रार्थना करने के लिए नाम जो है उन नाम को सबसे पीछे ठाकुर जी को समर्पित किया जाता है जब को श्री कृष्ण समर्पण करने की विधि भी श्री हरिभक्ति बिलास में निरूपण की गई के गुहात गुहे गुप्तात्वम गुहा गुप्तात्म ग्रहण अस्मत्तम जब हम हे प्रभु आप गुहे से गुहे जो मंत्र हैं उनकी रक्षा करने वाले हैं मेरे द्वारा किए गए इस जप को आप कृपा करके ग्रहण करें सिद्ध भू मे देव हमें नाम की कृपा की प्राप्ति हो तत्प्रसादा तो स्थिति आपकी कृपा के द्वारा अब आपकी लीला में हमको स्थान की प्राप्ति हो ऐसे एक चमचा जल एक आंजलि जल लेकर के ठाकुर जी को ठाकुर जी के श्रीहस्त में नाम जो है उन नाम भगवान का जो हमने जप किया उस जप का ठाकुर जी को समर्पण करते हैं तो यहां पर वो ही कह रहे हैं पुरस्कार में भी यही है पुरस्रण करने के बाद में जब एक दिन का जब पूरा हो गया तो एक दिन का जब पूरा होने पर फिर ठाकुर जी को नाम जो है वो नाम को समर्पण कर दिया जाएगा सामान्यतः चौसठ माला करने पर हरे कृष्ण मंत्र की फिर पुरस्रण जो है वो पुरस्तण उसके द्वारा आ, नाम जो है हरे कृष्ण और राम जो नाम है वो नाम फिर बाद में चार दिनों में वो नाम पूरे हो जाएंगे और एक लाख जप उस समय हो जाता है यदि माला तो, माला नहीं तो सोले -सोले तो तो नहीं सोलह दिन में जाकर के एक, एक लाख जप होगा तो इस तरह से परंतु तो श्री नाम जप में एक विशेषता विशेष ये विशेष रूप से अनुरूपण की गई कि नाम जप में कोई भी नियम नहीं है कैसे नाम ना मकार बहुदान सर्वशक्ति तत्पितो नियम तस्मरण निकालो उसमें कहीं भी स्मरण परंतु फिर भी साधक का यह कर्तव्य है कि वह कुछ नाम जब तो बैठ करके आसन के ऊपर करे फिर यदि गृहस्थी है तो फिर चलते फिरते भी करता रहे परंतु मुख्य रूप से जो नाम जप है वो काउंट मशीन से नहीं वो उतना बढ़िया बात नहीं है तुलसी जो है वो तुलसी का से ही करना ज्यादा बढ़िया बात है नहीं हो तो मान न करने से तो वो अच्छी बात है अच्छी उसका उसका परंतु तो वो उतनी उतना प्रशस्त नहीं है तुलसी जो माला है वो तुलसी माला का जप करने पर अनंतता की प्राप्ति होती है इसलिए तुलसी माला उनके द्वारा ही जब करे और तुलसी माला हाथ में लेकर के जप करने में जो भाव आता है वो भाव किसी दूसरे प्रकार से नहीं आता है मोबाइल में सारी चीज फीड है परंतु मोबाइल का पूजन करने में वो भाव नहीं आए ग्रंथ का पूजन करने में जो भाव आए ग्रंथ का पूजन किया तो साक्षात ये कृष्ण का पूजन कर रहे हैं प्रभु का पूजन कर रहे ये भाव अब मोबाइल का पूजन कैसे करेंगे मोबाइल में भी सब चीज है तो वो तो वो थोड़ा थो सा मशीन फिर मशीन ही है तो उसको एक अलग प्रकार से तो कहीं देखना चाहिए और वो भाम नहीं आएगा तो यहाँ पर तो ये जप करने की जो विधि है वो जप करने की विधि इस प्रकार श्री नाम उन नाम जप की विधि का भी श्रीमद महाप्रभु ने संकेत किया अब कृष्ण प्रसाद भोजन कृष्ण प्रसादी वस्तु जो है उनका ही भोजन किया जाएगा अनवेद त्याग बिना कोई भी वस्तु ठाकुर जी को समर्पित किए बिना ग्रहण नहीं की जाए ऐसा वैष्णव शिष्टाचार है व्यवहार है नया कपड़ा भी सिल करके आया दर के यहां से तो पहले ठाकुर जी को समर्पित किया जाएगा चित्रपट जी हैं उनको छुआ करके फिर पहना जाएगा क्योंकि त्वत से गंध बासुअलंकार चर्चित हम ठाकुर जी के उपभोक्त श्रीगंध बास अलंकार इनको ही ग्रहण करते हुए विराजमान होंगे ठाकुर जी के सेवक हैं और श्री किशोर जी ने जो दिया है उसको ही हम पहन करके अपने जीवन का निर्वाह करेंगे इसलिए अनिवेद त्याग बिना निवेदन की गई कोई भी वस्तु उसको ग्रहण नहीं करेंगे कोई भी वस्तु बिना निवेदन के कहीं ग्रहण नहीं की, की जाएगी उनको ग्रहण किया जाएगा वैष्णव निंदा का वर्णन अब असत् का त्याग श्रीमद भागवत श्रवण दिन कृत्य पक्ष कृत्य एकादशी आदि अब कहीं प्रत्येक दिन के दैनिक जो कृत्य हैं वो दैनिक कृत्य स्नान तुलसी चरणामृत ग्रहण करना तुलसी पत्र ग्रहण करना गुरुवंदना तिलक धारण ये दिन कृत्य हो गए प्रत्येक दिन करने वाली जो कृत्य हैं के लाएंगे दिन कृत्य फिर कभी कभी पक्ष करती है, विशेष पक्ष जो है उन पक्ष में भी कोई कर्म किए जा सकते हैं पक्ष पक्ष में भी कर्म किए जा सकते हैं माने पंद्रह दिन में विशेष रूप से कोई कर्म माने विशेष रूप से एकादशी अमावस्या इत्यादि के पूर्णमा एक द्वादशी अमावश्य इनमें कहीं यथा वैष्णव सेवा करने का प्रयास करना चाहिए कुछ न कुछ जो पर्व हैं उन पर्वों के ऊपर ठाकुर की कुछ सेवा करते हुए प्रयास करना चाहिए बैष्णव भोजन इत्यादि वैष्णव सेवा इनमें कहीं ना कहीं थोड़ा सा प्रयास करना चाहिए ये योग पक्ष कृत्य फिर पक्ष कृत्य के बाद में कहीं एकादशी आदि का जो विवरण है वो मासकृत्य महीने का करते जैसे ऊर्ज मास माने कार्तिक मास तो कार्तिक नियम सेवा उनमें विशेष नियम वैशाख नियम सेवा उनमें विशेष नियम तो वैशाख कार्तिक और गोप मास माने अगेन इन तीन महीनों में कोई विशेष अपने नियम को धारण करके विराजमान हो गोप मास में और कार्तिक मास में और वैशाख मास में इनमें विशेष नियम धारण करके रखे मास करते तो जन्माष्टमी आदि का विचार जन्माष्टमी इत्यादि इनमें चार जो जयंती हैं वो चार जयंती इनको विशेष रूप से करें जयंतियों के विषय में शास्त्र में दो तरह के विचार हैं एक जो विचार है वो विचार ये है कि जहां पूर्ण व्रत किए जाएं और कहीं जो है वो ये है कि पूर्ण व्रत न करके उत्सवांत पारणा उत्सव के तो कहीं संपूर्ण व्रत और कहीं उत्सव के अंत में पारणा ये ग्रहण किए जाए अब इसमें थोड़ा सा विचार कर रहे हैं शास्त्र में जो श्री हरिभक्त विलास में सनातन गोस्वामी जी ने गोपाल भट्ट जी ने जो आदेश दिए उनमें कि और जितने भी व्रत हैं वे सारे व्रत सूर्योदय से सूर्य सूर्य सूर्यास्त सूर्योदय से दूसरे सूर्योदय तक जहां होंगे उनको हम कहेंगे संपूर्णातिथि परंतु एकादशी व्रत में थोड़ा सा अंतर है एक आशी व्रत में चार घड़ी छोड़ करके फिर उसके बाद में वो विद्धा हो जाएगी चार घड़ी आ जाएंगी तो विद्या हो जाएंगे इसलिए उसमें पूर्णमासे माने सूर्योदय से चार घड़ी पूर्व तक रात्रि तक विशेष रूप से एक आशी तिथि को माना जाएगा और उसको संपूर्ण अतिथि न मान करके उसको पूर्व विद्धा या उत्तर विद्या इनके रूप में स्वीकार किया जाएगा वैष्णव में पूर्व विद्या व्रत नहीं है उत्तर वृद्धा ही व्रत है इसलिए कई भारत की एक कल्चर बन गई कि यहाँ पर जितने भी प्रोग्राम है वे सब लेट शुरू होते हैं साढ़े बजे को तो चार बजे शुरू करेंगे <laughs> क्योंकि वैष्णव विधि जो है वो पूर्व विद्या स्वीकार नहीं करती है उत्तर विद्या ही स्वीकार करती है विद्या व्रत हैं वे सब उत्तर वृद्धा हैं है। तो विद्या का तात्पर्य है कि यदि सूर्योदय के बाद में कभी दशमी तिथि आ गई चाहे एक घड़ी भी आ गई तो हमारी एक एकाशी छी गई उस दिन व्रत नहीं होगा व्रत जो है वो द्वादशी में होगा तो दशमी विद्या होगी एक एकादशी सर्वदा सर्वदा द्वादशी विद्या होगी तो एक एकादशी चाहे एक घड़ी ही है द्वादशी के दिन तो द्वादशी के दिन व्रत होगा दशमी के दिन वृद्धा का व्रत नहीं होगा तो पूर्व विद्या व्रत नहीं होता है ये बात हुई और इसी तरह से हाँ तो सूर्योदय तो? कुछ भी हो एक भी सूर्योदय के बाद में एक दो मिनट के लिए भी यदि कहीं दशमी आ गई है तो वो उसको सूर्योदय में जो तिथि होती है वो सूर्योदय की तिथि को ही तिथि माना जाता है परंतु एक आशी तिथि उस दिन दशमी मानी जाएगी और दशमी विद्या हो जाएगी तो दशमी विद्या में व्रत नहीं होगा तो पर विद्या व्रत तो होता है पूर्व विद्या व्रत कोई भी नहीं होते निसिंह जयंती जन्माष्टमी रामनवमी कोई भी व्रत पूर्व विद्या नहीं होंगे व्रत व्रत सारे उदयात होंगे और उत्सव तात्कालिक होंगे एक नियम है उस सब जो है वे तो होंगे तात्कालिक जैसे शरद पूर्णिमा जिस दिन चंद्रोदय के समय जब पूर्णिमा होगी उस दिन शरद पूर्णिमा होगी तो प्राय शरद पूर्णिमा चौदस के दिन ही हो जाती है तो उत्सव है तो उत्सव तात्कालिक परंतु वृद्ध जो है वो उद्यात होगा ये एक सामान्य नियम है उदयात में भी पूर्व विद्या होगा पर होगा उद्यात भी वैष्णवों का नियम तो ये महाप्रभु ने ये सनातन को ये आदेश प्रदान किया कि तुम एक आशी वृतक तो एक आशी उसके लिए एक विशेष बात है कि एक एकादशी में यदि सूर्योदय से दूसरे सूर्योदय के बीच में यदि चार घड़ी पीछे की चार घड़ी में भी यदि कहीं द्वादशी आ गई तो फिर पहली एकादशी को व्रत न होकर द्वादशी को व्रत होगा वो पूर्व विद्या कहलाएगी उस दिन व्रत नहीं होगा बाद में व्रत होगा इससे वैष्णव में प्राय द्वादशी व्रत हो जाता है प्राय द्वादशी व्रत हो जाता है चार घड़ी का मतलब है चौबीस घड़ी का एक चौबीस मिनट की एक घड़ी होती है चार घड़ी का मतलब है कि छानभे चौबीस चौखा छानभ माने डेढ़ घंटा से कुछ ज्यादा तो वो है ना हाँ तो डेढ़ घंटे से कुछ ज्यादा साठ साठ मिनट का एक घंटा और तीस मिनट और हो गए नब्बे और फिर छह और और हो जाएंगे छह मिनट और कुछ कुछ ज्यादा तो वो डेढ़ घड़ी से पहले भी यदि कहीं दशमी रही है पूर्व दशमी रही है तो वो भी पूर्व विद्या ही कहलाएगी ऐसे और हरिवासर जो कहा गया वो हरिवासन कहने का मतलब है कि मानो दशमी सूर्योदय के पहले कुछ समय रही तो एकदशी तो जितनी ज्यादा है सात घड़ी से उतना को छोड़ करके फिर आगे वृत होगा तो ये महाप्रभु ने उसको हर भाषण कहेंगे हर भाषण का पालन करते हुए उतने समय को छोड़ करके कई जगह जैसे पत्रा में लिखा रहता है कि जो है वो साढ़े पे है तिथि यदि बढ़ गई है और सात घड़ी से भी ज्यादा तिथि हो गई है तो जितनी ज्यादा हो गई है उतनी समय को छोड़ करके फिर द्वादशी के दिन या तेरस के दिन उस हरिभान को छोड़ करके फिर आ, उसका पालना जो है वो पालना दूसरे दिन किया जाएगा तो ये एक आदिशी एक एकादशी की ये बात हुई अब जन्माष्टमी बावन द्वादशी जन्माष्टमी वो भी सप्तमी विद्या होगी जन्माष्टमी सदा नौवीं विद्या होगी उदय के बाद में नवमी के दिन अष्टमी कहीं है तो फिर नवमी नवमी के बाद में भले आ गई हो अष्टमी के बाद में परंतु पूर्व होगी जैसे एकादशी का नियम है इसी प्रकार पूर्व विद्या होगी पर विद्या एकाशी होगी व्रत है इसलिए उदयात व्रत होगा और व्रत नहीं है उत्सव है उत्सव सब, सब मन उसके हिसाब से होंगे नहीं नहीं बाद में बनेगा नौ तो कई बार ऐसा होता है कि सन्यासी जो है वे तो मना लेते हैं रात के बारह बजे पर मान अर्धरात्रि के समय उत्सव का समय है तो यदि उस दिन उस समय अष्टमी है तो स्मारकों की तो एक जन्माष्टमी हो जाएगी पहले दिन परंतु दूसरे दिन, पहले दिन, पहले दिन वैष्णव जो है वो उस दिन नहीं करेंगे दूसरे दिन ही जन्माष्टमी करेंगे भले नवमी आ गई है परंतु तो उदय में जो तिथि है एक सामान्य नियम है कि वृत सर्वदा उदयाथ और उत्सव तात्कालिक ये एक सामान्य नियम तो ये श्री महाप्रभु ने ये आ, आ, नियम निरूपण किया विद्याग अविध्या कोरण अविध्या जो है वो वृत किया जाएगा विद्या तिथि का त्याग किया जाएगा उत्सव जो है वो, वो उसके हिसाब से होंगे अब जैसे रथ का उत्सव है तो वो उसमें व्रत का नियम नहीं निय। व्रत नहीं है इसलिए जब द्वितीय दुत, होगी तब किया जाए एकादशी में भी यह हुई विद्या की विद्या की बात एकादशी में भी यदि चार प्रकार की एकादशी और आ जाएं तो उन चार प्रकार की एकादशियों में द्वादशी वृत्ति ही विशेष रूप से किया जाएगा एक है पक्षवर्धनी पक्षवर्धनी का मतलब है कि एकादशी से लेकर के पूर्णिमातिथि तक पांच तिथि होनी चाहिए बीच में तेरस बढ़ गई दो तेरस हो गई तो छ हो जाएंगे तो पक्ष पक्षवर्धनी हो जाएगी मान वो उसको आ, माने आ, हम वो उसमें नहीं होगा पक्ष बर्धनी होगी जाएगी पूर्णिमा जो है वो एक दिन बढ़ गया है इससे पक्ष पक्षवर्धनी तिथि हो जाएगी तो उसमें भी द्वाशी वृत्त होगा भले एकाशी वृद्धा नहीं है परंतु तो दो तिथि यदि एकाशी से पूर्णो तक आ जाएंगी तो पक्षवर्धनी वो हो जाएगी इसी प्रकार उन्नी का तात्पर्य है एक एकादशी ही जड़ी कट गई आशी का लोप हो गया एकाशी है ही नहीं तो उस समय द्वाशी वृत्ति ही होगा उन्नी इसी प्रकार बंजुली, बंजुली माने उंगली दो एकादशी हो गई पहले दिन में एकादशी और दूसरे दिन में एकादशी है बंजुली हो गई बंजुल मैंने कुबड़ी कु कुब निकला है उसमें एकादशी में तो ऐसी स्थिति में बंजुली होने पर भी दूसरी एकादशी में व्रत होगा और फिर आगे आ, आ, आ, आगे होगा मैंने पालना जो है वो फिर तेरस में ही होगा वो बंजुली हो गई उसको बंजुली कहेंगे इसी तरह से एक एकादशी है त्रिस्पृशाह माने एक ही दिन एकादशी भी आई और द्वाशी जरासी रही और तेरस आ गई द्वाशी का लोपी हो गया तो एक ही दिन में यदि तीन एकादशी मिल जाए मिल रही हैं एक ही दिन में तीन तिथियां मिल रही हैं तो वो त्रिस्पृषा हो जाएगी त्रिस्पृषा होने पर फिर त्रिस्पृषा के दिन व्रत होगा पहले दिन व्रत नहीं होगा पहले दिन पूरी एकादशी थी दूसरे दिन उदय में थोड़ी सी एकादशी रही उसके बाद में द्वासी आई और तेरस भी आ गई समाप्त होते होते तो त्रिस्पूषा हो जाएगी तो त्रिस्पूषा उसमें भी कहीं एक आशी वृद्धि जो है वो सारे वैष्णव एक ही तरह की प्राय मानते हैं आ, सभी ऐसा मानते हैं कहीं कहीं चार जो मंत्र जयंती के नक्षत्र हैं वे भी अमुक अमुक समय यदि द्वादशी के दिन आ जाए तो द्वादी की महिमा बढ़ जाएगी जैसे पुष्य नक्षत्र श्री नृसिंह भगवान का है अब ये द्वादशी के दिन पुष्य नक्षत्र आ गया तो एक व्रत नहीं हो करके फिर द्वादशी व्रत होगा ऐसे ही रोहिणी नक्षत्र कृष्ण भगवान के जन्म का है ये द्वादशी के दिन रोहिणी नक्षत्र आ गया तो फिर द्वादशी व्रत होगा ऐसे ही कहीं पुनर्वसु नक्षत्र श्री राम जी का है तो उसमें यदि द्वादशी के दिन पुनर्वसु आ गया है तो उसमें फिर द्वादशी व्रत होगा जयंती का नक्षत्र आने के कारण ये चार जो मुख्य जयंतियां हैं उनकी विशेष और श्रवण नक्षत्र जो है वो श्री बामन भगवान का है तो यदि श्रवण नक्षत्र भी द्वादशी के दिन आ गया है तो उसमें भी द्वादशी व्रत होगा तो ये चार नक्षत्र फिर बंजुला पक्षवर्धनी ये आठ एकादशी जो द्वादशी हैं उनकी महिमा ज्यादा है उनमें वैष्णवगण द्वादशी में व्रत करते हैं ये आठ तो ये हुई एकादशी के व्रत को समझ लेना चाहिए थोड़ा सा और एक यदि चार घड़ी माने छानबे मिनट यदि दशमी छानवे मिनट के बीच में कहीं आ रही है सूर्योदय के पहले एकादशी प्रारंभ हो रही है उसके पहले के भी छानवे मिनट के पहले यदि दशमी आ रही है तो एकादशी छी जाएगी फिर एकादशी व्रत न होकर के द्वाशी व्रत होगा ऐसा समझ लेना चाहिए ये अः विशेष रूप पारण जो है वो द्वादशी में एक हम संपोषित द्वादशी में संपोषित एकादशी में व्रत करके द्वादशी का व्रत करना चाहिए तो महाप्रभु ने ये सब दुर्बल किया अब बामन द्वादशी बामन द्वादशी की स्थिति ये है कि बामन द्वादशी में यदि एकादशी द्वादशी और श्रवण नक्षत्र इन तीन का कहीं जरा भी क्षण मात्र का भी संयोग हो जाए तो वो विष्णु श्रंखल योग हो जाता है और उसमें द्वादशी वृत्ति होता है तो प्राय द्वादशी बामन द्वादशी वह द्वादशी में ही विशेष रूप से होती है बामन द्वादशी प्राय द्वादशी में वृत होता है और फिर तेरस के दिन ठाकुर जी का उत्सव बामन द्वाशी का उत्सव विशेष रूप से तेरस अब पालना के विषय में श्रीमंद महाप्रभु निरूपण कर रहे हैं पारणा का विषय यह है कि पारना में जो जितना द्वादशी साठ घड़ी से ज्यादा है उतने समय को छोड़ करके फिर द्वादशी में पालन किया जाएगा मानो जो द्वाद्वादी अड़सठ घड़ी है अड़सठ मिनट है साठ मिनट कीजिएगा मैने साठ घड़ी की अड़सठ घड़ी है तो 8 घड़ी का जो समय है उस 8 घड़ी के समय को छोड़ मैं के मैं 3 घंटा सूर्य के बाद में 3 घंटा छोड़ के फिर कहा जाएगा दसवीं पर या साढ़े दस पर भोजन करो तो उसमें पालना जो है वो पालना द्वादशी तिथि को बचाना उसको कहते हैं हरिभार हरिभार भी पालन किया जाएगा हरिभाषर का भी व्रत किया जाएगा तो एक आशी व्रत उस समय कि हो गया तो आप प्रसाद पाल लो पारना कर लो ऐसा नहीं है वो उतना तीन घंटे इसलिए का का जो समय समय है वो विशेष रूप से कहीं दिया जाता है कि कहीं हरवासर है हरवासर को निकाल करके फिर पारना किया जाएगा अब इतने झमेलाम है तो हम कहाँ पढ़ेंगे इसलिए हम तो भैया जो गुरुदेव ने जो पत्रा दिया है उस पत्रा के हिसाब से आपने मान लेना चाहिए जय जय कहने की बात यह है तो ये रोहिणी नक्षत्र और जितने भी जयंती उन जयंती व्रत इनको तीन जो स्वरूप हैं वे परावस्थ स्वरूप हैं रामनवमी मान श्री राम श्री नृसिंह और श्री कृष्ण ये परावस्थ हैं इसलिए विशेष रूप से इनका वैष्णवगण पालन करते हैं फिर चौथा जो स्वरूप है वे श्री महाप्रभु ये तो है, आ, है ही हैं। इसे महाप्रभु भी श्री कृष्ण के समानी ही तो ये चार हो गए राम कृष्ण और नृसिंह और पांचवा चौथा हो गया बामन क्योंकि इस हमने जिस मंदंतर में अवतार धारण किया है इस के देवता है श्री बामन इसके अवतार हैं बामन भगवान इसे बामन जयंती का भी वैष्णवगण व्रत करते हैं और व्रत श्री महाप्रभु पांचवात्यान प्रभु का भी कोई व्रत करे आने से करे महाप्रभु का व्रत इनको भी करते अब इसमें दो प्रकार के पारण में विचार हैं दो प्रकार के विचार हैं एक तो है कि कहीं संपूर्णा व्रत किया जाए माने सूर्योदय से दूसरे सूर्योदय और एक विकल्प शास्त्र में ही दिया गया कि उत्सव अंत पारणा उत्सव के अंत में पारणा हो जाता है जैसे यदि कोई चाहे तो नृसिंह जयंती है अब जैसे नृसिंग जयंती का उत्सव हो जाएगा संध्या के बाद में तो उसके बाद में पारणा किया जा सकता है रामनवमी मध्यान्ह में होने के बाद में रामचंद्र जी का अभिषेक हो जाता है मध्यान काल है उनका इसे मध्यान्ह के बाद में फिर व्रत पारना किया जा सकता है परंतु बामन जयंती वो तो उसमें भी मध्यान्ह के बाद में बामन जयंती जो है उसमें मध्यान्ह के बाद में उसका पारना किया जा सकता है परंतु कृष्ण जन्माष्टमी वह अः पूरी की जाएगी बड़ों का ऐसा शिष्टाचार भी देखा और पुष्ट मार्ग में यह पद्धति भी विराजमान है कि वहां पर क्योंकि जन्माष्टमी का उत्सव और महाआरती होगी रात को बारह के बाद में तो उस समय भी पारना किया जा सकता है रात को भी महाप्रसाद को अत्यंत आदर देते हुए उस समय भी पारना किया जा सकता है वो वृत्तखंडन नहीं माना जाए परंतु तो कौन रात को दो बजे पे खाए <laughs> सकते हैं चरणाम चरणाम देखो वो तो सब फल में एक चरणामृत लिया जा सकता है जहां निर्जल निर्जल जहां पर मृत है वहां पर यह है कि एक बार चरणामृत लेने में तो कहीं किसी को भी दोष नहीं है एक एकादशी में निर्जल एकादशी कर रहे हैं परंतु तो एक बार चरणामृत लिया जाएगा उसमें कोई दोष नहीं है चरणामृत उतना ही लिया जाएगा कि जिसमें दो माशा सुवर्ण अंजलि में डूब जाए ये नहीं चरणाम के नाम पर लोटा भर के चरणाम वो तो अनुवार है बहुत अनिवार्य है ठाकुर सेवा में जाने के पहले चरणामृत लेना अनिवार्य है चरणामृत जब तक नहीं दिया जाएगा तब तक शुद्धि नहीं है ऋतु स्नान के बाद में भी चरणामृत लेना अनिवार्य है तब तक शुद्धि नहीं है तो ये एक शिष्टाचार वैष्णव शिष्टाचार जो है वो वैष्णव शिष्टाचार ये सब प्राप्त है कहीं भी तो तो थी थी थी थी थी। नहीं नहीं, उसने, नहीं। एक बार लेने में कोई दोष नहीं है और वो निर्जल वृत्ति माना जाएगा इसी प्रकार आशौच उन आशौच की मृत्यु होने पर भी चरणामृत लेना अत्यंत आवश्यक सूतक लग रहा है जन्म अशोच मृत्यु आशौच है दस दिन के बाद में तो वहां पर भी लिया जा रहा है तो वहां पर भी चरणामृत आवश्यक पुरुष स्त्री कोई भी है उसको चरणामृत आशौच के बाद में चरणामृत लेना अनुवादित तो चरणामृत तो नित्य, नित्य सेवन चरणामृत सेवन तो नित्य होगा और चरणामृत के बिना ठाकुर जी के मंदिर में प्रवेश निकलना चाहिए पहले चरणामृत लो फिर चरणामृत लेकर के फिर प्रवेश करो नहीं नो, पहले नहीं जब और नहीं हो नहीं हो तो कहीं श्री ब्रिजरजो है ब्रिजरज में जरा सा चरणामृत मिला लिया ब्रजरज सूखी है उसका एक नाम श्रीनाथ जी का चरणामृत आता है पेड़ आता है शिवनाथ जी का तो वो अपने वो, वो चरणाम तो इस पंथ शरणामृत तो लिया जाएगा और कहीं मंथ ठाकुर का स्नान नहीं हुए हैं उस दिन के नहीं है पूर्व दिन के पूर्व दिन के चरणामृत को कहीं रखा जाएगा और वो चरणाम लिया जाए तो चरणामृत लेना तो बहुत जरूरी है शुद्धि और चरणामृत लेने से हृदय में भक्ति का कहीं आगे उदय हो जाएगा हम्म चले आगे ठीक है महाप्रभु कह रहे हैं सर्वत्र प्रमाण दिवे पुराण वचन ये तो पूरा विस्तार हो गया विस्तार तो के बाद में <laughs> सर्वत्र प्रमाण दिव्य पुराण वचन सर्वत्र पुराणों के वचन जो है उनको प्रमाण देना श्री विष्णु विष्णु मंदिर करण लक्षण अब विष्णु विष्णु मंदिर इनके बनाने के लक्षण जो हैं वो भी हम तुमको बता रहे हैं भगवत श्री विग्रह उनमें भी कुछ चिन्हों को देख करके प्राप्त प्रा, प्राप्त होते हैं उन चिन्हों को देख करके जैसे चरण में कहीं चिन्ह मगथली में ठाकुर जी के बक्षस्थल पर श्री के चिन्ह इत्यादि यदि कही हैं भगवत श्री विग्रह वो कहीं चौकोर चरण चौकी है कहीं कमल की चरण चौकी उनको भी तो कमल की चरण चौकी को ज्यादा प्रशस्त करके माना गया पुराने शिव ग्रह जो है उन शिव ग्रहों में कहीं ठाकुर जी के चरण के साथ में घेटू के साथ में एक कमल या गदा के चिन्ह भी कहीं प्राप्त है गदाधर रूप में गदा के जो चिन्ह है वो भी कहीं प्राप्त होते हैं शिव शिवग्रह उनको भी जब पढ़ा रहे हैं उसके पूर्व कुछ चरण चिन्ह जो हैं वो कुछ चरण चिन्ह भगवत चरण चिन्ह जो हैं उनको विशेष रूप से देख लेना चाहिए शिवग्रह ग्रह खरीदते समय बढ़िया ये होगी कि बहुत ज्यादा श्रृंगार किए हुए शिवग्रह ग्रह नहीं समझा ले अच्छा रहता है माने उसमें श्रृंगार में पहले से श्रृंगार धारण किए हुए हैं तो फिर श्रृंगार धराने में अपनी इच्छा के अनुसार श्रृंगार धारण कराने में तकलीफ होगी इसे बिना श्रृंगार वाले जो शिव ग्रह है उसको ही खरीदे ज्यादा नए शिव शिव ग्रह जैसे पधराने हैं और उनको सिद्ध कराने हैं तो उसमें अब हार यदि श्री अंग में बने हुए हैं तो उतना उतना आप वो फिर दूसरे नए हाथ धराने में तो इसे असुविधा होगी थोड़ा तो से ये देख करके कि माने ठाकुर जी के बख्शन में और हाथ के बीच में थोड़ा सा अवकाश है कि नहीं एकदम चिपका हुआ होगा तो फिर बाहर से ही श्रृंगार धारण कराना पड़ेगा माला धारण करनी पड़ेगी तो अब जो पुराने शिव ग्रह हैं जहां पर बिल्कुल चिपके हुए हैं वहां पर तो है ही है अब राध रामा का शिवग्रह श्री श्रीहस्त जो है वो बक्षा स्थल से बिल्कुल चिपका हुआ है तो चिपका हुआ है तो वहां पर तो उनको तो कहा नहीं जा सकता है सालग्रह स्वयं प्रकट होकर के प्रकट है <laughs> तो उसमें कोई छेद थोड़ी किया जाएगा <laughs> परंतु तो, श्रृंगार धारण कराने में बिना श्रृंगार के ठाकुर जी जिनके ऊपर अपन अपनी स्वेच्छा के हिसाब से श्रृंगार धारण कराए वो ज्यादा अच्छा रहता है व्यावहारिक उसको उन, उन शिव ग्रह को कहीं पथराए तो ये ज्यादा अच्छी बात है गृहस्थी के शास्त्रों में कहीं ऐसा वर्णन किया गया कि गृहस्थी में वो बारह अंगुल कल के आए थे बारह अंगुल से ज्यादा बड़े ठाकुर जी वो नहीं बारह अंगुल चौदह चो, अंगुल पर बहुत बड़े ठाकुर जी जो हैं फिर उनके लिए शिखर जो है वो शिखर वाले मंदिर को बनाने की आवश्यकता पड़ेगी और हैंडलिंग में भी फिर आ, सेवा में भी थोड़ी सी असुविधा होगी और सुरक्षित रहे स्वरूप वो ज्यादा है ऐसी वस्तु के तो जो लौगी या अष्ट धातु की जो धातु है लौह का मतलब है अष्ट धातु तो अष्ट धातु के जो शिव ग्रह हैं वे शिव ग्रह परिवार में लंबे समय तक चलते हैं और जो बहुत लंबे समय में अब कहीं भी चूप भी हो सकती है तो अः मणि के विग्रह मणिविग्रह जो है वो मणिविग्रह में तो थोड़ा सावधानी ज्यादा रखनी चाहिए चाहिए मणिविग्रह में नित्य स्नान कराने की सावधानी की दृष्टि से आवश्यकता नहीं है केवल अतर से स्नान ठाकुर जी को करा दिया जाए नित्य जहां मणिविग्रह हैं वहां मणि विग्रह में मान पाषाण के मणिविग्रह में पाषाण तो उन विग्रहों में नित्य स्नान कराने में कहीं अः उतनी सुरक्षा नहीं है इसलिए वहां पर अः अतर जो है वह अतर से स्नान कराने की विशेष विधि है विशेष उत्सवों पर उनका आनंद से या आ, शनिवार की शनिवार या अमुक अमुख दिन में उनका विशेष रूप से नित्य स्नान भी कराया जा है अमुख समय में अल्टरनेटिव बेस में उनको स्नान कराया जा सकता है परंतु जहां अष्टातु के शुभ उन अष्टातु के शुभ ग्रह में तो नित्य स्नान चाहिए क्योंकि जी का अष्टकालीन लीला जो है उस अष्टकालीन लीला की पूर्ति के लिए तो वहां पर तो वो क्रम जो है वो क्रम विशेष रूप से चलेगा ठाकुर जी के सुख का विचार करते हुए ऋतु के अनुसार वस्त्र इत्यादि धारण कराना ज्यादा उचित है और केवल सजावट की दृष्टि से और ठाकुर जी को कष्ट हो ऐसे श्रृंगार इत्यादि को नहीं धारण करना उसको कहीं अवॉइड करना चाहिए ऐसा सर्वत्र प्रमाण दी में पुराण वचन महाप्रभु ने कहा कि जब भी तुम लिखो हर वक्त विलास या स्मृति लिखो उसमें पुराण के वचन का उदाहरण देना श्रीमूर्ति विष्णुमूर्ति करण लक्षण श्रीमूर्ति विष्णुमूर्ति इनके करने के जो लक्षण हैं उनको भी बता रहे हैं अर्थात श्रीमूर्ति के निर्माण में तो कहीं धरती में लिटा करके भी उसमें घिसा घिसी होगी तो उनके ताप प्रहार इत्यादि दोषों को दूर करने के लिए उनका फिर पंचामृत से अभिषेक कराने से वे सारे दोष निवृत्त हो जाते हैं मूर्ति बनाने में जो दोष हुए तक आदि का जो प्रभाव छेनी आदि का जो प्रहार हुआ उस प्रहार के दोष से निवृत्ति की प्राप्ति हो जाएगी सामान्य सदाचार्य इनका पालन करे वैष्णव आचार्य इनका भी पालन करे कर्तव्य कर्तव्या कर्तव्य सर्विस्मार्थ व्यवहार जहाँ स्मार्ट व्यवहार के अनुसार भक्ति में कहीं बाधा नहीं पड़ती है वहां स्मार्ट व्यवहार को अपनाए और जहां बाधा पड़ रही है और जो अनुचित हैं, ऐसे स्मार्ट व्यवहार को एक तरफ रख करके उनकी तरफ जो वैष्णव अनु व्यवहार है उस वैष्णव व्यवहार को अपनाए कैसे किया जाए ठाकुर जी सूर्य ग्रहण में, तो मतलब रागा, में, हाँ, तो में बारह घंटे और चंद्र ग्रहण में नौ घंटे स्नातक का प्रयोग करना चाहिए हाँ उदय से रागण हाँ रागणाम ये है की बहु के मुख से जैसे बहु के मुख से जैसे सोना कि भाई उतने ज़्यादा होने की जरूरत नहीं है ठाकुर जी को बहुत ज्यादा सेवा का क्रम नहीं ये नहीं की माने ग्रहण तक सेवा करें ग्रहण में सेवा नहीं करें थोड़ा सा पहले ही उसको एक बीच का मार्ग थोड़ा बहुत आगे पीछे सर करा है तो सर करा है बस इतना है haben? हाँ लग गया अब ठीक है अब ठीक है माने व्यवहार यदि नहीं है तो अब बारह घंटे की जगह माने कहीं अः नौ घंटे की जगह बारह घंटे की जगह कम से कम आठ घंटा तो कहीं कहीं की पालन सात सात आठ घंटे तो आठ घंटे तो पालन आ, वो वो वो के, की जाएगी और जहां पुरानी रीति है वहां पर ऐसा है कि ठाकुर जी के, के तो भोग लग जाएगा परंतु अः भात दाल सखड़ी ये स्वयं नहीं खाएंगे वो गाय के जाएगा वो गाय के जाएगा सखड़ी जो है वो सखड़ी स्वयं नहीं खाएंगे वो गाय के जाएगा गाय को दिया जाएगा और स्वयं नहीं खाए स्वयं फलारी करेंगे हाँ ठाकुर जी के लिए तो चिन्ह है तो उनके लिए तो, तो, तो नहीं है परंतु अपने लिए वो विचार है वो है और ग्रहण में ठाकुर जी का स्पर्श नहीं किया जाएगा ग्रहण में ठाकुर जी का स्पर्श नहीं किया जाएगा ग्रहण में अब पुष्ट मार्ग में तो ग्रहण में दर्शन खोलते हैं परंतु स्पर्श नहीं करते ठाकुर जी का दूर से बस का पट खोल दिए जाते हैं बस ठीक है हाँ तो परंतु स्पर्श नहीं है ठाकुर जी की सेवा नहीं सेवा होगी स्नान करके ग्रहण होने पर स्नान करके तभी सेवा की जाएगी हम्म तो कर्तव्य कर्तव्य अकर्तव्य जो स्मार्ट के विचार हैं उनको भी करना पड़ेगा स्मार्ट विचार को रखना पड़ेगा यही संक्षिप्त सूत्र दिग्दर्शन हमने संक्षेप में यह दिग्दर्शन कर दिया है जब तुम लिखने बैठोगे तो श्री कृष्ण सारी वस्तुएं अपने आप तुमको स्पुरत करा देंगे ऐसा कहकर के श्री महाप्रभु ने सनातन के ऊपर बारी बड़ी कृपा की महाप्रभु ने जो सनातन गोस्वामी के ऊपर कृपा की इसका जो श्रवण करेंगे उन भक्त के मन के सारे अवसाद दूर हो जाएंगे तज विकार भ्रम दिन दुलरावे तीन भाग कहत नहीं आवे हमारे ब्रज के रसिक जो है उनने कहा तज बेकार दिन बेकार क्या कि तेरा सुख अलग मेरा सुख अलग यह बेकार सेवा में ठाकुर का सुख ही मेरा सुख है सेवा ही अपने आप में सुख है यह एक मोटो है एक मूल वाक्य तेरा सुख अलग मेरा सुख अलग ऐसा विचार नहीं तेरे सुख में ही मेरा सुख है और जो सेवा कर रहा हूं वो सेवा ही अपने आप में सुख है सेवा के बदले में सुख मिलेगा यह विचार में हो करके विचार ये रखना चाहिए कि जो सेवा की जा रही है वो सेवा अपने आप में सुखी ही है ठाकुर ने यह सौभाग्य दिया कि मुझे सेवा मिली इस सुख का सेवा करते हुए अनुभव करें सेवा करते हुए तो झीक रहे हैं और सुख चाह रहे हैं तो तेरा सुख अलग मेरा सुख अलग ये इसका नाम है बेकार और भ्रम का तात्पर्य है कि जाने कृष्ण कृपा मिलेगी कि नहीं मिलेगी यह है भ्रम दोनों चीजों का त्याग करना से श्री हरिप्रिया जी उन्होंने महावाणी में उल्लेख किया बेकार भ्रम बेकार का मतलब है तेरा सुख अलग मेरा सुख अलग इस बात का भी विचार करें त्याग करें विचार त्याग करें विचार करें नहीं इस बात का विचार करते हुए इसका त्याग करें और दिन दुले और भ्रम भ्रम का मतलब है जाने सेवा मिलेगी कि नहीं मिलेगी कृष्ण कृपा मिलेगी कि नहीं मिलेगी सेवा मिल रही है इसका मतलब कृपा मिल गई और उसको लेकर के आनंद होकर के रहना चाहिए इसलिए पुराने रसिक जन कहते थे कि वृंदावन में जब रहे तो झीक करके रहने की जरूरत नहीं है प्रसन्न होकर के रहने की जरूरत है अपने आप को पसंद अनुभव करना चाहिए कि हमें यहां सेवा मिल यह रही है यह अवसर मिल रहा है इसलिए हा ये यहाँ पे ये करना पड़ता है ये करना पड़ता है ये ये ये ये ये झीकते तो हुए बृंदावन में रहने की जीवन नहीं है माछी मांगने से बंदर चोर <laughs> आ, मच्छर जीव का दसविध जागा घोर दसविध जागा घोर बास क्यों कीज बन में बसंत नहीं मिले भगवत भगवत शाम, श्री भगवत सिंह जी का विवाह है कि मन वृंदावन में मच्छी माची मन कछुआ पहले यमुना जी में बहुत थे माची माची मन कछुआ माछर मच्छर मांगने मांगने वाले बहुत थे बड़ी बड़ी समस्या माछी माछे मांगने ले मुंह से बहुत ज्यादा बहुत बड़ी का मुंह से मुंह से चूहे बंदर चश्मा उतार के ले जाए ले जाते मुंह से बंदर चोर बंदर में खूब चोर और जागा दीमक का दीमक वृंदावन में बहुत, बहुत पानी खारी और जीव का मानी साप बिच्छू भी, भी बहुत जीव का जीव जीव जीविकाल भी बहुत दसवीं बाधा घोर और यहां पर बाधा डालने वाले बेबी बहुत हैं तो दस प्रकार के जो दोष वो वृंदावन में प्रकट में व्यवहार करने में निवास करने में ये दस प्रकार के दोष आएंगे परंतु जागा घोर जागा माने वो जादू टोना करने वाले ये भी पहले गांव में खूब होते जागा <laughs> तो ज्योति और जागा ये भी खूब थे और जादू टोना ये तो इनसे बचे तो माछी माछर मांगने से बंदर चोर आ, आ, एक हैं, आ, आ, दीमक जीव का जागा घोर दसबिद जागा घोर बास क्यों कीजे मन में असन बसन नहीं मिले बृंदावन भोजन थाली है बाहर से कमा करके ले आओ बैठ करके खा लो <laughs> यहाँ पे कोई इंफ्रास्ट्रक्चर तो है नहीं यहाँ पे कोई वो तो है नहीं <laughs> तो ऐसी स्थिति में आ, अपनी फाइल लेकर के आ जाओ भैया यहां पर फ्लैट बना लो अपने रहो बैठ के अपने प्रसार पाठ आगो की सेवा करो कोई नई कमाई तो है नहीं तो असन दसन नहीं मिले असन दसन मिले नहीं बास क्यों कीजिए बंद में बंद में कैसे बासन, बास किया जाए रहे नहीं असंत आसन और बसंत मान कपड़ा <laughs> आसन भोजन ये मिले नहीं आसन बसंत नहीं मिले बास क्यों कीजिए बन में बन में कैसे बास करें भगवत रसिंग अनन्न्य कहे श्रुत साखी अन्य जन और श्रुद साखी ये कहते हैं वेद यही कहते हैं कि बेहद शाम-शाम जब शाम-शाम में चित्त लग जाएगा तो यहाँ पर दोस्त अपने आप दूर हो जाएंगे मच्छर माखी न मच्छर है न मक्खी है तो आनंद पूरा श्री वृंदावन में निवास करें ठाकुर जी खूब अच्छी तरह से पालन करते हैं कोई कठिनाई नहीं है वो सब सब जो ठाकुर के भरोसे आए तो चंद्रशेखर दास बाबा कहते कि वृंदावन में जितने भी पुराने संतगण आए कोई पहले है फ्लैट बुक करा करके नहीं आया <laughs> यहाँ पे जो भी आए वो वृंदावन के वृक्षों के भरोसे आए लता पता का आश्रय लेकर के आए ये नहीं है कि पहले भाई कहीं अपना फ्लाइट बुक करा लो वहां पर फिर फिर आएंगे पहले फ्लाइट हो जाए तब तो आएंगे ऐसा नहीं है वे ठाकुर के भरोसे यहाँ आए ठाकुर ने फिर सबका अच्छी प्रकार से सब पालन किया और कोई कमी कहीं रखी नहीं किशोरी जी बड़ी कृपालु होकर तो जितने भी संत आए वे सब कहीं शरणागति ग्रहण करके ही आए तो ये एक बात है तो यहाँ पर कोई बात कह रहे हैं चलो एत कहल प्रभु सनातन ने प्रसाद श्री महाप्रभु मा, ने सनातन के ऊपर कृपा की जिसको श्रवण करने से भक्त खंडे अवसाद भक्ति के जितने भी अवसाद मच्छी माछर में ये सारे अवसाद दूर हो जाएंगे निज ग्रंथे कर्णपुर विस्तार करिया। अपने ग्रंथ में कवि कर्णपुर ने श्रीमन सनातन शिक्षा का खूब विस्तार दिया सनातन ने प्रभुर प्रसाद राखी याचे लिखिया और श्रीमन महाप्रभु ने जैसे सनातन ने प्रभुर प्रसाद जैसे कृपा की उसको राखी अच्छे लिखिया उसको लिख करके रख दिया है चेतन चंद्र ने कहा कि गौरवेंद्र देश सभा विभूषण गौवेंद्र से सभा विभूषण मणि सनातन गुस्म के मामूले हैं गौरवेंद्र हुन शाह उसके पूरे राज्य को चलाने वाले तो ये हैं राजा तो ये हैं, हुसैन शाह तो केवल नाम मात्र का राजा था तो गौरेंद्र से सभा विभूषण मणि हुसैन शाह के सभा के विभूषण के मणि थे परतु त्यक्ताच रुद उन्होंने संपूर्ण संपत्ति उसका त्याग कर दिया और रूपस से अग्रज ऐस एव ये रूप वो स्वामी जी के अग्रज है रूप कौन बोल रूपित रूप रूपा जो जीव को उसका स्वरूप प्रदान करे उसका नाम है रूप तो रूप के अग्रज हैं और तरुणी वैराग्य लक्ष्मी दधे ये वैराग्य लक्ष्मी जो तरुणी है उसको इन इन्होंने ग्रहण किया उसके साथ में ब्याह किया भाई घर छोड़ के आए फिर को, तरुणी से विवाह क्यों कर रहे हो वैराग्य रूपी तरुणी से विवाह की <laughs> तरुणी वैवाह लक्ष्मी लक्ष्मी तरुणी जो वैराग्य लक्ष्मी है उसके साथ में ये इन्होंने दधे उसको ग्रहण किया और अंतर भक्ति रस पूर्ण हृदय है रस में परम पूर्ण और बाहे अवधूत आकृति और बाहर अवधूत आकृति है बाहर मेले कुचेले भाल न खाए भाल न पड़ी अच्छा खाना मत अच्छा पहनना मत वृंदावन में राह कृष्ण की मानसी सेवा करना रघनादास गोस्वामी जी को महाप्रभु ने उपदेश दिया एक बड़ी आश्चर्य की बात है कि बाहर तो इतना बैराग्य तो कोई चीज ग्रहण नहीं करेंगे सब चीज का त्याग और इतना राज्य संपत्ति सबका त्याग करके आए और भीतर देखो कितनी प्रीति और कितनी रसिकता प्रिया जी के नयन कोर हिलेगी और उसमें न जाने कितने रस इनके हृदय में प्रकट हो जाए और उसका कितनी गहराई के साथ में तो ये ऊपर से अत्यंत क्रूर कठोर अपने शरीर के लिए प्रियालाल की रसमाधुरी को पहचानने में अत्यंत कोमल और जो जितना विरक्त वो उतना ही नुकुंज मंदिर में रसिक होकर के विराजमान उनके रसिकता की भी पर वृंदावन के जो आचार्य है उनकी अद्भुत विशेषता रहे सभी आचार्यों की तो विरक्त होकर के जो आए परंपरम रसिक और जो गृहस्थी में भी है वे आचार्य भी तनिक भी उनको अपनी गृहस्थी से और अपने वैभव से कुछ लेना देना ठाकुर की सेवा के लिए जो कुछ भी वैभव है वो ठाकुर की सेवा के लिए वे समर्पित कर रहे हैं ये उनका आदर्श रहा उसको अपने लिए नहीं सुदामा की तरह से सुदामा को कृष्ण के समान साष्ट संपत्ति मिल गई परंतु जैसे पहले जरा सा भात खा लें खिचड़ी खा लें जैसे घर के बाहर के चबूतरे के ऊपर अपना जो गमछा उसकी इड़ली बना करके सिर के नीचे रख करके धरती में इस हो गए चटाई बिछा करके इतनी वैभव करके भी और सुदामा उसी तरह का जीवन बिता रहे ये नहीं कि वैभव आ गया तो चल उसका उपयोग कर तो इन ग्रस्त आश्रमों के ग्रस्त आश्रम जो रहे उनके पास में भी ये कि जो कुछ भी है सही ढंग से सात्विक प्रकार से कमा करके जो मिल गया है सेवा में जो वस्तु आ गई है उसको ठाकुर की सेवा में केवल जीवन की यात्रा चलाने के लिए कोई व्यवहार कर रहे हैं नौकरी अपना काम कर रहे हैं परंतु स्वयं भोग के लिए उनकी प्रवृत्ति नहीं है तो ये तो यहां पर वो है कि अंतर रसायनों भीतर तो रसिकता डूबी हुई है और बाह्य अवधुताकृति बाहर अवधुत आकृति है और कहीं कोई भी पारस मणि मिल जाए उसको भी घूर में कहीं सरका छुए नहीं उसको भी कहीं लठिया से कहीं मिट्टी से जूते से उसको दबा दे ठुकरा दे ये भैया के शिवाल जैसे कोई परम निर्मल सरोवर हो जल है उसका परम निर्मल पंथ ऊबर से शैवाल है घास है पंथ जल भीतर घास को हटा करके जल लो तो एकदम निर्मल जल ऐसे ही कितना सुंदर दृष्टान दिया है कलकर्णपुर में कि शैवाल में से ढका हुआ महासरे व प्रीति प्रवाह तद्विदाम ये जो भक्तगण हैं उनको सनातन गुरु का ये आचरण कि भीतर अत्यंत निर्मलता तो बाहर अत्यंत कठोर और मेले कुचेले कैसे भी बस चीर कतीर उनको धारण करके विराजमान हैं कंथा करवा धारण करके विराजमान हैं परंतु भीतर अत्यंत निर्मलता विराजमान है भक्तों को प्रीति दे रहे हैं तम सनातन उपागतम अक्षोर दुष्ट पूर्व मतमात्र दया श्री सनातन जब महाप्रभु के पास में आए अक्षोर दुष्टपूर्वम अतिमात्र दया वहां पर श्रीमद महाप्रभु ने में पहली बार उनको आते हुए देखा कि दूर से आ रहे हैं और उस समय पहली बार, तो तो बार देख रहे हैं उनको देख करके अतिमात्र दया रहा अत्यंत दया उत्पन्न हो गई और आलिंग पर घायत दुर्भ्याम जैसे बेड़ा मोटा होता है के पीछे लगाने वाला ऐसे अपने परघा के समान बेड़ा के समान जो भुजाए हैं उनसे सनातन गोस्वामी जी को आलिंगन कर लिया चंपक गौर अनुकंपा सहित श्रीमंद महाप्रभु का स्वरूप सुंदर ये महाप्रभु का रंग है और ध्यान रखना चंपक गौर चंपे के समान गौर मान कुछ ललोई लिए हुए हैं श्रीमंद महाप्रभु का स्वरूप है चंपक गौर कस्तूरी कांति सनत श्री महापुरु का श्री नित्यान प्रभु चंपक गौर परंतु तो आकृति जो है सर कविराज गोस्वामी को यहां पर दी वहां पर कस्तूरी के समान उनकी आकृति दिखी शाम आकृति में दर्शन दिए नित्यान प्रभु कालीन वृंदावन के लिए वार्ता समय के साथ में वृंदावन के लिए वार्ता लुप्त तो हो गई थी उसको विशेष रूप से कहने के लिए कृपा मृत तत्व श्री महाप्रभु ने कृपा के अमृत से इनको अभिषेक किया रूप सनातन अपनी कृपा से रूप सनातन के ऊपर शिक्षा शक्ति संचार श्रीमद महाप्रभु ने किया ये हमने तुम्हारी उपसनातन सनातन के ऊपर महा, सन महाप्रभु ने जैसे कृपा की उस प्रसाद का वर्णन किया इसका जो श्रवण करेंगे उनके सारे कष्ट दूर हो जाएंगे संसार बंधन की निवृत्ति उनको हो जाएगी कृष्ण के स्वरूप का ज्ञान होगा राग मार्ग के साधन भक्ति का ज्ञान होगा अब संक्षेप कर रहे हैं जो कंक्लूजन है तो सनातन शिक्षा में पहले कृष्ण के स्वरूप का ज्ञान फिर इसके बाद में विधि और राग रागमार्ग साधन भक्ति का ज्ञान फिर प्रयोजन पदार्थ कृष्ण प्रेम का ज्ञान तीन अध्यायों में फिर भक्ति का सिद्धांत फिर भक्ति के सिद्धांत भक्ति का आचरण ये पांच वस्तुएं हैं तो पर जो पांच अध्याय हैं उन पांच अध्यायों में बीस से चौबीस तक ये पांच अध्यायों में कृष्ण का स्वरूप विधिमार्ग का स्वरूप रागमार का स्वरूप प्रेमा भक्ति का स्वरूप और वैष्णवों का जैसा उनका आचरण है उस एथिक्स विष्णुओं का जो व्यवहार उस व्यवहार इन सब का एथिक्स उसका यहाँ पर आ, पूरा किया किया गया ये किया गया है पांच पांच अध्यायों में का निरूपण और इसमें सब कुछ आ गया सनातन जी की शिक्षा में सब कुछ आ गया इसे इसका श्रवण करके भक्तों को आनंद होगा श्री श्री चैतन्य चरण या प्राण से ही पाए यही धन जिसने श्री चैतन्य नित्यानंद और अद्वैत के चरणारविंद का आश्रय ग्रहण किया गया है किया हुआ है वो इस प्राण को प्राप्त करेगा महाप्रभु की कृपा के द्वारा जिस वस्तु की प्राप्ति होती है वैसी वस्तु किसी दूसरे प्रकार से प्राप्त नहीं होती है ये एक संकेत कर दिया क्योंकि कृष्ण जो कृपा कर रहे हैं राधा स्वरूप में यानी राधिका का कोई परकर आकर के कृपा कर रहा है और कृष्ण स्वयं राधिका भाव को धारण करके कृपा कर रहे हैं दोनों में जरूर फल में अंतर होगा इसलिए हम लोग बड़े भाग्यशाली हैं कि हमें श्री राधा भाव दुत सुमित श्री कृष्ण की कृपा कृष्ण के माध्यम से राधा रानी की कृपा प्राप्त हो रही है केवल सखी की कृपा नहीं उनके कोई परकर की या के किसी परकर की कृपा नहीं राधा कृष्ण मिल स्वरूप जो है उनकी कृपा का मूल कृष्ण ही कृपा का दान करते हुए विराजमान है तो जो गौरी जन है वे वास्तव में परम परम भाग्यशाली होकर के विराजमान है श्री सनातन इनके चरण अरविंद की आश्रय चरणों का आश्रय ग्रहण करके ये चेतन चतामृत का ये जो सर्ग है परिच्छेद ये यहां परिपूर्ण कर रहे हैं वृंदावन बिहारी लाल की अब जैसे श्रीमद महाप्रभु आगे आगे का जो परिच्छेद है उसमें दार्शनिक स्तर पर सन्यासियों के ऊपर जैसी कृपा करेंगे और प्रकाशानंद वे जैसे प्रबोधानंद बनकर के विराजमान हुए उस चरित्र का आगे निरूपण करेंगे सन्यासियों को आ, भक्त मार्ग में जैसे श्रीमंत महाप्रभु ने प्रवृत्ति किया उस चरित्र का निरूपण करेंगे बोल बंडावन बिहारी लाल की जय सब संतों की शीशा न गोविंद जय जय गोपाल श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय श्री राधा रमण हरि गोविंद जय बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय ये चलो भैया प्रसाद बाट दो प्राय देखो यो तो बहुत सारे आचार्य हैं और सबके लिए वृथ है तो जितना अंतिम उतना ही है मूलतः चार जय पांच तो जयंती और एक आ, माने महाप्रभु सहित पांच जयंती इनको विशेष रूप से कर लेना चाहिए और श्री नित्यान प्रभु का तो मध्यान काल में हो जाता है तो उसमें भी कोई कठिनाई नहीं है छह जयंती जो है वो विशेष रूप से कर लेनी चाहिए और जो है वो सब ठीक है जैसे भी है आ, माने जो तीन प्रभु एक महाप्रभु दो प्रभु और चार जो भगवत स्वरूप ये सात जो जयंती हैं, उनको विशेष रूप से करना चाहिए जहाँ मध्यान्ह है वहां मध्यान्ह में फिर वो उत्सव पूरा हो करके वो आराम से हो जाता है वो नृत्य वो हो ही होता है तो, तो उसमें कोई कठिनाई की बात नहीं तो उसको आराम से किया जा सकता है परंतु प्राय चार जयंती और महाप्रभु जयंती तो अगवानी वैष्णव में शिष्टाचार <laughs> <laughs> <laughs> <चिस्ने साथ थी। laughs> में प्राप्त में सब आगे महाप्रभु कृष्ण और यो तो माने पत्रा में तो माने हर एक आचार्य उनका व्रत है हर की जयंती का व्रत जितना कर सकती बात जो प्रशांत जो है एक नहीं है एक एक नृत्य थोड़ा सा निकल एक नृत्य विधि नहीं रखने का हाँ। श्रृंगार तो पहले, पहले <laughs> <laughs> करेंगे तो तुरंत हाथ में रखकर श्रृंगार करना पड़ेगा जी तो इतने बाएं हाथ का स्पर्श नहीं किया जाए स्पर्श किया जाए परंतु भगवत स्पर्श इसका वो 33 अपराधों में गिनाई गए संख्या है पोषण कितने दिन में कौन होता है मेरे पास में एक लिस्ट बनी हुई है मेरे पास में एक लिस्ट भी बनी हुई है दिन में कितना जप करने पर पुरस्त होता है तो कहीं छह महीने में, में हो जाता है कहीं कोई ज्यादा करे तो फिर तीन महीने में भी, भी हो जाए इस तो तरह से वो है।, मतलब है। जितने अक्षर का मंत्र है उतने लाभ जब जैसे अठारह अक्षर है तो अठारह अक्षर माने अठारह लाख जब करने हैं इस पूरे मंत्र गोपाल तो वो वो उसको अच्छा हरि नाम में प्रसरण करने की जरूरत वो अपने आप ही नृत्य चल रहा है और प्रस्तरण अपने आप ही चौसठ माला करने पर अपने आप ही हो जाना होता है पर उसमें वो वो सब की आवश्यकता नहीं वैसी आवश्यकता नहीं है कि पीठ स्थापन किया जाए पूजन किया जाए फिर हवन किया जाए वो सब चीजें गोपाल नहीं करें तो करें विकल्प है ऑप्शनल है ऑप्शनल दोनों अलग अलग ठीक है परंतु चरणाम चरणामृत किया फिर संध्या इत्यादि जो करे है उसमें आचरण किया जाए दोनों दो चीज अलग चरणामृत तो आचमन एक नहीं चरणाम चरणाम स्नान करते ही सबसे पहले चरणाम स्नान करते हुए समझा टांग